go oh. कक्षा से संबंधित दो प्रश्न मेरे पास आए हैं इन प्रश्नों को मैं आपके सामने रख देता हूं और उनके उत्तर भी पहला प्रश्न है रेणुका जी ने लिखा है कि मैं लिखा तो आचार्य जी के लिए है पर यह पर्ची चूंकि मेरी कक्षा से संबंधित थी इसलिए मेरे पास आ गए मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे निवेदन कर रही हूँ कि दो बजे श्लोक उच्चारण और संध्या मंत्र शुद्धि की कक्षा में न तो श्लोकों का उच्चारण करवाया जा रहा है और न ही मंत्रों की शुद्धि करवाई जा रही है इसके स्थान पर मंत्रों के अर्थ बताए जा रहे हैं जो इस कक्षा का उद्देश्य है उसकी पूर्ति इस कक्षा में बिल्कुल भी नहीं हो रही हो पा रही है इससे अच्छा है की ये कक्षा, कक्षा न ही हो क्यूँकी रुचि न बनने के कारण शारीरिक और मानसिक थकान ही होती है तो रेणुका जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें चेताया तो इसमें एक तो ये ध्यान देने की बात है पहली बात तो ये कक्षा श्लोक उच्चारण की नहीं है ये केवल मंत्र उच्चारण की है एक बात दूसरा यह है कि ये कक्षा केवल मंत्र उच्चारण की नहीं है मंत्र और अर्थ दोनों की मिली जुली कक्षा है अब ये जो आपने लिखा है कि कक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो आचार्य जी की ओर से मुझे ऐसा निर्देश मिला था कि आप मंत्रोच्चारण भी करवाएं और उनके अर्थों को भी बताएं ये हो सकता है कि मंत्रोच्चारण में मैं अधिक समय नहीं दे पा रहा हूँ ये एक अलग प्रश्न है फिर भी आपके विचार का मैं स्वागत करता हूं कि आपने मंत्र उच्चारण करवाने में रुचि दिखाई है करने में रुचि दिखाई है और आपका निर्देश है, है? तो एक तो ये प्रश्न है और वैसे भी अब अर्थ और व्याख्यान करने का समय निकल गया है क्योंकि आज और कल दो दिन अपने पास बाकी हैं अब इतना समय नहीं है कि आपको मैं व्याख्यान सुनाऊ केवल मंत्र उच्चारण की ही प्रक्रिया चलाऊंगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया दूसरा है दूसरा प्रश्न है मुकेश सिफल जयपुर से है आपने लिखा है कि मुझे संध्या के मंत्रों का संस्कृत में उच्चारण मुझे संध्या के मंत्रों का संस्कृत में उच्चारण नहीं कर पाता कहने के तात्पर्य कि मैं संध्या के मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाता परंतु संध्या को पदों के रूप में कर लेता हूँ ये ठीक है क्या तो मंत्रों का संस्कृत में उच्चारण करने हेतु क्या करू उसका सीधा सा सरल उत्तर यह है कि मुकेश जी आप यहाँ समय निकाल करके कभी आइए जब शिविर ना हो और पांच सात दिन यहां हर है तो उसमें हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी हैं या कोई भी जो शिक्षक हैं वो तो आपको समय निकाल करके आपको अच्छी तरह से इन मंत्रों का उच्चारण करवाएंगे ताकि आप श्रद्धा पूर्वक इन मंत्रों से लाभ ले सके तो अब इस चर्चा को लंबा न करता हुआ कल मैंने प्राची से लेकर के और ऊर्ध्वा तक छ मंत्रों का पाठ करवाया था अब आप में से जो बिल्कुल इस शिविर में पहली बार आए हैं माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि कोई आप में से मनसा परिक्रमा का पहला मंत्र यहाँ बोल के सुनाये तो छह मंत्र हैं, तो छह लोगों की मुझे आवश्यकता है उन लोगों की जो इस शिविर में पहली बार आये पुरुष में से भी और माताओं बहनों से बेटियां हैं अपनी बहनें हैं माताएं है तो जो भी आदमी से आए तो सबसे पहला प्राचीन दिवग्नि जो मंत्र है वो आकर के यहां पर सुनाए या तो हाँ ये सबसे बढ़िया सुविधा है माइक वहीं पहुंच जाए आपको आना भी नहीं पड़ेगा पहले आप पहली बार ही आए चलिए मन सब परिक्रमा पहला मंत्र सुनाइए और इन मंत्रों इनके मंत्र को सुनकर के आप सब लोग इसकी आवृत्ति करेंगे और कहीं कोई गलती होगी तो मैं बताऊंगा चलिए दूसरे दूसर। पहले एक बार ये बोलेंगे और फिर उसका उच्चारण आप लोग पीछे करेंगे हाँ बोलिए ओम प्राची दि गग्निधिपति रसि रक्षिता दिशवा भ्यो नमो धीपति भो नमो रक्षस्ो नम यीशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु येष्ट व्यय भी वो जम भे दू यहाँ पर ध्यान देने जाती है कि दिवग्नि रधिपति रसितो है रसितो और रक्षिता का और श्र मिलकर के क्षा बनता है जैसे कक्षा का क्षा तो बनता है आधा का है और मूर्धन सकार रहता है उन दोनों के जोड़ से ये बनता है क्षा तो प्राची दिग्नि रधिपति रसितो रक्षिता चलिए अब आप लोग दोहराइए दोहराइए सभी लोग ची दिलो रक्षा दिद्या नमो धिपति नमो नमः नमः वस्तु अब माताओं बहनों में से कोई बहन बेटियों में से कोई आकर वहीं माइक पहुंचेगा कोई सुना सकते हैं आप में से दक्षिणा दिगन द्रौपदी ये बेटी सुनाएगी चलो माइक दो उनको आपको पास ही माइक आ जाएगा वो आ जाएगा। उसको बच्ची को दो दे। धीरे धीरे सुनाना धैर्य से जल्दी नहीं करना सुनाइए ओम दक्षिणा दक्षिणा ओम दक्षिणा देसिराजी रक्षिता पितर ईशव ते भ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षित्रेभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्म धेष्ट वयम आपने अच्छा प्रयास किया है इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है दक्षिणा दिगिन्द्रोधिपतिस दक्षिणा दिगिन्द्रोधिपतिस और तिरस्ि राजी तिरस्ि राजी रक्षिता पितरा ईशवा आपने अच्छा प्रयास किया अब मेरे साथ शब्द दोहरायेंगे ओम दक्षिणा दि गिन्द्र दिपति स्े रक्षिता पितर ईशवा तेभ्यो नमो दे पति नमो रक्षितिभ्यो नमः शुभ्यो नम ऐस्तो ये व्यय विस्म स्म भोज्यम भे दतीचि पुरुषों में से पहली बार है ना आप हाँ माइक पहुँचाइए ब्रह्मचारी जी प्रतीचि दिग्वरुणों दिपति प्रदाकु रक्षितान्न मिशावा ये शुद्ध जितना बोलेंगे उतना बोलने में आपको सरलता होगी बोलिए ओम प्रची दिग्वरुणो अधिपति प्रदाकु रक्षिता अन्न मिश्वे तेभ्यो नमो अधिपति भ्यो नमो, नमो रक्षित्रभ्यो न मै शुभ्यो न मैं अस्तु योस्म देश व्यय कोई बात नहीं, अभी बोलने का अभ्यास कम है लेकिन फिर भी आपने पहली बार प्रयास किया तो अब मेरे साथ बोलेंगे ओम प्रचे दिग्वरुण दिपते प्रेदा को रक्षिता मिषा नमो नमो भ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तुस्म स्तंभ जम्भे दीची माता बहनों में से कोई हिम्मत करिए आप लोग हाँ देव माताजी कर रहे हैं ना हिम्मत माताजी उदीची दीक्षो मोदी पति सुनाइए। दीक्षा नीपति सजो रक्षिता सू विश्व तेज्यो नमो धीपति्यो नम अक्षतृभ्यो नमे ईश्वरभ्यो नम ऐस्तु ये स्मृष्टि भ्रीष्म इसमें उदीची दिक्सोमोपति सजो सजो नहीं है स्वजो है स्वजो स्वजो रक्षिता शनि ऋषवा बोलिए मेरे साथ ओम ओदे चे दीक्षते सजो रक्षिता शनि ऋषभ तेभ्यो नमो दे पतेभ्यो नम रक्षितिभ्यो नम विषुभ्यो नम हेभ्यो अस्त ये व्यय विस्म स्तंभे द्रुवा पुरुषों में से हाउ उनको दीजिए ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति बोलिए ग्रीडो रक्षिता दे दे दे दो दो हाँ। ये माइक बीमार है इसकी चिकित्सा करवाइए ठीक है क्योंकि स्वस्थ आदमी चाहिए स्वस्थ माइक चाहिए तब मंत्र का उच्चारण होगा चलिए अब मेरे साथ बोलेंगे ओ दी चे दी ध्रुवा ध्रुवा ध्रुवा है ना ओ्रुवा दि विषुरधिपते कल्मा श्रीव रक्षिता दिषव तेज्यो नमोपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम ऐस्त येष्टस्म स्तंभे दम माता बहनों की तरफ से अब वो बेटी बोलेगी उसको पीछे दो नहीं। नहीं। नहीं। उस बच्ची को दो मारे ऊर्ध्वा पतिरिपति शित्रो रक्षिता वर्ष मीशव्यो नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु योस्मा व्यय स्तंब जम भेद ठीक अच्छा प्रयास किया आपने आप मेरे साथ बोलेंगे ओर्ध्वा दिग बृहस्पति रिपति श्वित्रो रक्षिता वर्ष निष्वाभ्यो नमो अधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम शुभ्यो नम ऐ्योस्तो यो देभो जमे अब आज इस कक्षा का प्रारंभ उपस्थान मंत्र से किया जाएगा उपस्थान का मतलब यह है कि उस अद्वितीय परमात्मा की शक्ति का अपने अंदर अनुभव करना तो मंत्र बोलते हैं और ध्यान से बोलेंगे पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे ओम उद्दयतम सस्परी स्व पश्यत उत्तरम देवन देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिम बोलिए ओम क्या तवे दस सूर्यम कुछ को समस्या आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है या इनकी श्रोताओं की आवाज नहीं आ रही है किसकी आवाज नहीं आ रही है से जी बोलिए कुछ हाँ हाँ बोली जी उद्वलन तमस सस्परी दूसरा बोल दिया अच्छा ठीक अच्छा, है थोड़े तो से बोलते हैं ओ उवयंतमस पी स्व पश्यतोत्तम देव देवत्र सूर्य मगन्न ज्योतिरोत्तम बोलिए जयंतम देवं स्वाप्यंतरम आप में से कौन बोल के दिखाएगा ये पहला मंत्र चलो माता जी बोलिए माता जी को माइक दो आप, आप बोले या आप बोलेंगे हाँ, आप बोलिए कोई बात नहीं आप ओम उद्वय तमसस्परी स्व पश्यंत उत्तरम देव देवता सूर्य मगन ज्योतिरुत्तम हाँ, इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आवश्यकता है ओम उद्वयन तमसस् परी स्व पश्यंत उत्तरम उत्तरम नहीं है उत्तरम नहीं है उत्तरम उत्तरम देवन देवत्रा सूर्य मगनम ज्योतिम पुरुषों में से कोई बोले इधर कोई बोल के दिखाए और कोई बोलेंगे हाँ आप बोलिए हाँ माइक दो इनको रोशन जी इधर इधर इधर दे दीजिए हाँ इनको दो हाँ बोलिए इसी मंत्र को ओतंज आगे वाला हो गया उदयन ओम उदय तम सस् परी सपन्त उत्तरम देवम देवता सूर्य मगनम ज्योतिरुत्तम हाँ कोई बात नहीं धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आ जाएगा ओम उद्वयन तम स्वाहा स्व पश्यंत उत्तरम देवत्रा सूर्य मगनम ज्योतिरुत्तम एक बार और मैं बोलता हूँ फिर अगला मंत्र देखिये इस बात को तो आप सब लोग भी जानते हैं कि इन छह दिनों में पूरी तरह से मंत्रों का उच्चारण पूर्वक नहीं किया जा सकता इसके लिए समय चाहिए और किन्हीं की बहुत विशेष रूचि हो तो जैसा मैंने मुकेश जी को उत्तर दिया कि अलग से समय निकाल करके आए तो आपको यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा या आप लोग बुलायें अपने किसी कार्यक्रम में तो यहां से किसी की व्यवस्था हो सकती वो जाकर के आपको वहां सिखाएगा लेकिन फिर भी जितना संभव है उतना यहाँ करवाई जा रहा है आधा आधा वो आज करे आधा आधा बोले तो मैं आधा बोलता हूँ और आधा ही आपको बोलना है हाँ हाँ क्या कर कहना चाहेंगे हाँ माई दो माई पिछले ये है सर जैसे आमतौर से हम संध्या करते हैं तो क्या इतना ही जोर से बोलने का विधान है उसमें जैसे आमतौर से हम अपने घर पे संध्या करते हैं जी जी तो इतनी जोर से जोर से जी नहीं नहीं देखिए जब आप एकांत संध्या करते ना तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं है हाँ अगर आपका मन विचलित है आप एकाग्र नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे ओम भू भू व ऐसे कर सकते हैं लेकिन जिसका मन अच्छी तरह प्रसन्न है एकाग्र है तो वो ध्यान से कर सकता है और उसी में आनंद आता है बोल करके उतना आनंद नहीं आता ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ नहीं तो संध्या तो मौन रह करके ही की जाती है मैंने का चिंतन करते मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि जो मंत्र है संध्या के वो इतनी जोर से बोले जाए की खुद ही कोई सुनाई पड़े दूसरा कोई और न सुने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है शुभ शुभ बात तो सबको सुनाई पड़नी चाहिए नहीं तो ये तो एक प्रकार से गुरुमंत्र जैसा होगा जैसे काम में फूक देते हैं और चे समझाते हैं कि देखो किसी और को मत बताना ये तो वो बात हो गई अच्छी बात तो सबको बतानी चाहिए चलिए ठीक तो मैं फिर से बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ ओम ओ बोलिए शह पश्योत्तरम देव देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योतिरोम आप मेरे साथ पूरा बोलेंगे इसी मंत्र को ओ उद्वयन तमस पी स्व देवं देव देवत्र सूर्य मगन्म ज्योतिरोम अगला मंत्र थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ओम जा दस बोलिए ओ मुदूत्यंतवेत दृशे विश्वाय सूर्य दृशे दृश्य दृश्य नहीं दृशे मैं आपके संपूर्ण ज्ञान को देखता हूँ दृश्य है दृश्य अब इसको पूरा बोलेंगे पहले मैं फिर आप इसको दोरांगे ओम ओ दसम देवम वाहन पे के तव दृश्य विश्वाय सूर्य बोलिए उत्यम देवम देव के सूर्यम हाँ कौन बोलेगा एक तो समय अपने पास बहुत थोड़ा है इसलिए ज्यादा वो नहीं होता है माता जी को दो को बोलेंगी उदितम जात वेद सम बोलियो माइक चालू माइक चालू करो चालू करके दो आप धर्मचारी जी हाँ ओम उदुतम जातवे दसम देव महंति के तपा विश्वाय सूर्य बहुत अच्छा प्रयास किया और अब अगला मंत्र है अगला कौन सा मंत्र है चित्रम देवार लंबा मंत्र है इसलिए इसको भी थोड़ा थोड़ा करके उच्चारण करेंगे ठीक है तो थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे जिनके पास पुस्तकें नहीं है और पड़ोसी के पास है तो पड़ोसी की पुस्तक से देख सकते हैं और ना पड़ोसी के पास है ना आपके पास है तो केवल सुनकर के दोहराइए चलिए ओम चेत्रम देवा नाम उदगा दीकम आप बोलिए ओम चेत्रम ओम चेत्रम देवाना मुदगा कम देवादगा चुर्मी वरुण चक्षुर्मी वरुण आप्राद्यावा दृथिवी आ पृथ्वी सूर्य आत्मा जगतस्तु स्वा हाँ ये जो अंतिम भाला पद है ना ये कई बार कठिनाई पैदा कर देता है तो सूर्य आत्मा यहाँ तक तो सब ठीक है फिर है जगत तस्थु जग आप लोग बुराइये जग अभी आगे नहीं बढ़ना है जितना मैं बढ़ रहा हूं मेरे साथ साथ आप बढ़ें बढ़े जग तस्ग तस्तुश्च तस। तस तस्थुश्च तस्थुश्च तस् वो क्या है सिखाते सिखाते कई बार भूल भी जाते हैं तस्तु सच्चय तस्तु सच क्या है बोलिए तस्तु श माता वहने नहीं बोल रही पता नहीं क्या उदासी लेके बैठी हैं? हैं? बोलो ना आप सब तस्तु तस्तु तस्थु, शस्चे। तस्थु शस्चे। सूर्य आत्मा तस्तु जगतस जगतस्थु अब बोलेंगे? आदि देखिए सकार भी तीन होते हैं एक तो होता है सड़क वाला सा क्योंकि जो व्याकरण के जानने वाले हैं उनको व्याकरण की भाषा में समझाया जाता है तो यहाँ पर सामान्य रूप से बता रहा हूं तो सड़क वाला सा सब समझते है घुड़सवार तो एक तो सा बोलते हैं दांत ये जीभ जो है ना यहां लगाई जाती दांतों की जल में सा, सा, सा और एक होता है शा, शरीफा वाला शाह जैसे हमने आपने बचपन में पढ़ा ना गुरुजी पढ़ाते थे बोले बेटा शाह शरीफा बोलते थे ना अब तो एवीसीडी होती होगी लेकिन फिर भी हिंदी तो पढ़ाई आती है सब जगह तो शाह है एक शाह शाह शरीफा वाला शाह एक तो है सा एक है शा और एक है षटकोण वाला सा पा बना करके उसका पेट चीर देते हैं तो इसको देहाती भाषा में पेट सा भी बोलते हैं देहाती भाषा में पेट फाड़साह ठीक है तो सा, शा और शाह तो यहाँ पर देखिए दो सकारों का है सूर्य आत्मा सामे तो यहां सा तो दं सकार है यानी जीव दांतों की जड़ में लगेगी ये सूर्य आत्मा जगतस तहां पर भी यही सकार है वाला सूर्य आत्मा जगतस तस्तु शस्य अब जो शस्य है ना उसमें वो पेट फाड़सा है जिसको मूर्धन सकार बोलते हैं व्याकरणी भाषा में तो जगतस तस्थु शुवाहा आप ये अलग अलग पदों के टुकड़े टुकड़े करके जब उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत सरलता से उच्चारण मतलब हो जाएगा तो मैं फिर से बोलता हूं सूर्य आत्मा जगत स्थो जगतस्थो स्वाहा आप मिलकर के बोलेंगे सब मिलाकर बोलेंगे सूर्य आत्मा जगत स्तस्थुष्च स्वाहा बोलिए आप पूरा मंत्र बोलते हैं ओम ओ चेत्र देवादगाक चक्षु मित्र सवरुण साग्ने आ पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत स्वाहा अब कौन बोल के दिखाएगा जो अभी तक तो बिल्कुल हाँ ये बच्ची बोलेगी इसको जो वो बैठिए धीरे धीरे बोलना है तेजी से नहीं बोलना है और सिद्ध बोलना है बोलिए आ ओम से शुरू करो ओम चित्र देवानीक चक्षुमित्रस्वरुणाग्नि आप पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा चतुस्तस्पुश स्वाहा अच्छा प्रयास किया लेकिन एक यहाँ पर ध्यान रखना है वो बात ये ध्यान रखनी है कि विद्या कई लोग बोलते हैं विद्या अविद्या ये विद्या विद्याविद्या नहीं है तो ध्यावा पृथ्वी नहीं है आपने जो दया के स्थान पर ध्या बोला ना उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए तो यहाँ क्या है आपरा दयावा पृथ्वी क्योंकि यहाँ पर धा और या मिलकर के ध्या नहीं बना है यहां पर तो दा और या मिलकर के ब्याह बना है यहां पर दा और या मिलकर के ब्याह बना है ठीक है ना तो दयावा पृथ्वी बहुत अच्छा प्रयास किया और पुरुषों में से कोई इधर महास में से कोई बोल लेगा महास जी को दो पूरा मंत्र बोलना है हाँ, इनको बांध देंगे ये तो शायद त्रौड़ परिपक्व हैं उनको दे दें थोड़ा इधर इधर रोशन जी ये जो चश्मे वाले बैठे ना मेरी तरफ चश्मे वाले उनको हाँ बोलिए ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मुदगा दक्षु मित्र वर्णस आ प्राद पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत तस्थुस स्वाहा कोई बात नहीं कुछ भूले और कुछ बोले कोई बात नहीं ये सब चलता धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो ये तो आप आगिले शब्द भूल गए और सूर्य सूर्य महात्मा हो गया कोई नहीं अच्छा अब अब अगला मंत्र बोलू या इसी की रिपीट करूं कौन बोलेगा और जो बढ़िया बोल के दिखा चलो इनको माता जी को दे बहुत देर हाथ खड़े कर दो हाँ बोलिए तभी उससे बोलिए मन से ओम नहीं, नहीं चित्रम देवानंद ओ चित्रम देवादगाक चक्षुत्या अंत छग्व सूर्य आत्मा जब तुस्वाहा हा तो प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएगा देखिये मैं फिर से बोलता हूँ ठीक है मार दीदी ओम चित्रम देवा नाम, देवा नाम। उत, उत, उत अलग अलग बोलेंगे तो उदगाकम ओम चित्रम देवा देवानाम उदगाद नीकम चक्षुर अब चक्षुर में रे रेफ मिला हुआ है राह ऊपर यूं ऐसे जाता है चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य वरुण आप दयावा पृथ्वी सूर्य आत्मा जगतस कौन सा छूट गया आपरा दयावा पृथ्वी अंतरिक्ष आप पृथ्वी कर लेते हैं आपरा दयावा पृथ्वी बोलिए अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस तस्थोस शश्चा स्वाहा अब क्या एकांत में कई बार संध्या करते हैं तो मंत्रों का एक क्रम रहता है याद आते चले जाते हैं और कई बार क्या सिखाते सिखाते सिखाने, सिखाने वाला ही भूल जाता है हम ही सो गए दास्ता कहते कहते कई बार ऐसा होता है ना कि कहानी कहने वाला ही सो जाता है तो अब अगला मंत्र लेंगे हाँ क्या बोला सुसम आया व्याख्या हाँ ऐसा है कि अच्छा आप एक निर्णय आपके ऊपर छोड़ते हैं जैसे रेणुका जी ने कहा था कि जी मन उठता है वो तो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है अच्छा आप ये बताइए कि मंत्रों के साथ साथ में कुछ थोड़ा सा अर्थ भी चाहिए या केवल मंत्र मंत्र चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो केवल उच्चारण चाहते हैं तो अर्थ वाले हाथ खड़े करें फिर अनर्थ वाले हाथ खड़े करें <laughs> यह अर्थ वाले हैं या अनर्थ वाले हैं अर्थ, अर्थ वाले तो देखिए अब रेणु जी को जो है मैं समझता हूं उनको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि निर्णय बहुमत से होता है।, है उनको तो मैं संक्षेप से इसका अर्थ बता देता हूं व्याख्यान में नहीं जाऊंगा एक एक पद का अर्थ आपको बता देता हूं ठीक है जैसे इसमें है उद्वयम बयम का अर्थ होता है हम उसका मतलब होता है उत्कृष्ट हम उद्वयम हम उद्वयम, उद्वयम तमसस्परी जो अज्ञान से रहित है उस परमात्मा को हम लोग क्या करें जो अज्ञान से सर्वथा रहित है उस परमात्मा को उद्वयम तमसस परिस्व जो हमेशा सुख में ही रहता है जिसका स्वभाव ही सुख है पश्चमत हम उस अंधकार से अज्ञान से परे सुख स्वरूप परमात्मा को पश्चमता देखते हुए आगे समझ में व्याख्यान पर नहीं जाऊंगा मैं केवल अर्थ बता रहा हूँ तो उद्वयम हम लोग जो उत्कृष्ट परमात्मा है जो अज्ञान से ना समझी से मिथ्या ज्ञान से बिल्कुल अलग है जो सुख स्वरूप है उस सुख स्वरूप परमात्मा को देखते हुए स्वपश्यंत उत्तरम पश्चनता का अर्थ है देखते हुए उत्तरम का मतलब जो अभी भी है और प्रलय के बाद में भी रहेगा उत्तरम का अर्थ है यहां पर प्रलय के बाद जब प्रलय हो जाएगी तब भी उसकी सत्ता बनी रहेगी उत्तरम देवम देवत्रा जो देवों का भी देव महादेव है या क्यों कह सकते हैं जो देव है जो आनंद देता और देवत्रा जो धर्मात्माओं को सज्जनों को मोक्ष का आनंद देकर के उनको आनंदित कर देता है तो देवम उस आनंद देने वाले देवों के देव महादेव को जो सबको आनंद देता है उसको क्या करें देवम देवत्रा सूर्य मगन जो चर और अचर आत्मा जो चर और अचर जगत का आधार है चर जगत क्या है हम आप चर जगत के प्राणी हैं। हम चलते हैं फिरते हैं खाते हैं और अचर क्या है ये चश्मा अचर है इसको आप जहाँ रखें वहाँ रख जाएगा जहाँ उठाए वहां उठ जाएगा। तो चर और अचर यानी सूर्य और ये नदियां और ये पहाड़ियां और ये सब ये क्या है सब अचर जगत है और चर जगत है हम आप पशु पक्षी प्राणी आदि वृक्ष आदि तो कहते चर और अचर दोनों का वो आत्मा है सरम देवम देवत्र सूर्य मगन चर अचर जगत का वो आधार है तो हम अगनम उसकी ज्योति को उसके ज्ञान को हम अपने हृदय में प्राप्त करें अगन्म का मतलब है प्राप्त करें उद अगनम हम उसको प्राप्त करें बारीकी में मैं नहीं जाता हूं किस में कौन सी धातु है और कौन सा अर्थ है वो तो बहुत समय लग जाएगा तो ये है कि हम उस परमात्मा के जान को उसके प्रकाश को उसके आचरण को हम अपने हृदय में धारण करें अगला क्या है उदुत्तम जात वेदशम देवम वहांती केतवा कहते केतव में जो केतवा है केतु कहते झंडे को केतु जान को भी कहते हैं वैसे लेकिन केतु यहाँ पर है झंडा जैसे आप किसी दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो वहां का झंडा उस देश के अस्तित्व की पहचान है ठीक है तो उदुतम टम का मतलब तम का मतलब उसको उसको उदुतम उस उत्कृष्ट परमात्मा को उदुतम जातवेद जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है वो है जातवेद तो ऐसे उस उत्कृष्ट जातवेदस परमात्मा को देवम वहंती के उसकी जो पहचान है उसकी जो रचना है उसकी रचना में जो विभिन्न प्रकार का जो जान भरा हुआ है वो हमें क्या करते हैं देवम वहंती वो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं सृष्टि रचना में हम उसकी जब रचना को देखते हैं तो वो हमें ईश्वर का स्मरण कराते हैं कि यहां कितनी सुंदर ईश्वर की रचना है तो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं देवम वहां ले जाते हैं कहाँ ले जाते हैं ईश्वर की ओर ले जाते हैं तो जात जातद देवम वहां केतवा दृश्य विश्वास सूर्यम और संपूर्ण विश्व की विद्या को देखने के लिए हम उसका वर्ण करते हैं अब देखिए चित्रम चित्रम को मतलब ईश्वर की रचना बहुत चित्र विचित्र है देवानाम उद्गात और वो किसको प्राप्त है जो विद्वान होते हैं उनके हृदय में बास करता है इसका मतलब यह नहीं कि मूर्खों के हृदय में वास नहीं करता है करता तो है लेकिन वो उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते तो विद्वानों के हृदय में वो सदा ही विराजमान है चित्रम देवानाम उद्गात उद्गात नीकम अनीकम कहते सेना को सेना सेना हमारी कौन सी है अंदर क्रोध ईर्ष्या द्वेश वासना ये वो तूफान छल कपट धोखा ये सब हमारे अंदर की सेना है और हम इस सेना से कभी कई बार पराजित हो जाते हैं तो हमारी दशा खराब हो जाती तो कहा कि वो इस दुष्ट सेना को पराजित करने वाला है ठीक है चित्रम देवाना मुद्दाद एकम वो सब जगत की आंख है सबको देख रहा है सबका मित्र है निश्चित वो किसी का शत्रु नहीं है क्योंकि संसार में जो किसी का मित्र होता है वो किसी का शत्रु भी होता है वो किसी का ना मित्र है ना शत्रु वो मित्र ही है तो चक्षुर मित्र से वर्ण से आग्ने और वो श्रेष्ठ है और ज्ञान स्वरूप है आप दयावा पृथ्वी आ चारों ओरते प्रा प्रकृष्ट रूप से उसने दयावा पृथ्वी यानी दीलोक पृथ्वीलोक आदि लोकलोकांतरों को घेरा हुआ है उसकी पकड़ से कोई बाहर नहीं सबको उसने लोगों को घेरा हुआ आपरा दयावा पृथ्वी अंतरिक्षम और अंतरिक्ष लोग को सूर्य आत्मा सूर्य यानी चर अचर जगत का वो आत्मा है जीवन है आधार है और जगत तस्थु तो जगत में आप पर तस्थु है और जगता है तो तस्थु का मतलब है चर अचर और जगत का मतलब है चर तो चर और अचर दोनों के जगत का वो नियंत्रण करता है चर अचर सच स्वाहा ये मैं श्रद्धा से अपने हृदय से सत्य सत्य कहता हूं स्वाहा का मतलब सुहा मैं बहुत श्रद्धा से आपके लिए कहता हूं अब अगला मंत्र अगला मंत्र कौन सा है तक्षु तुर्दय थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे अभी कल का दिन है अपने पास और कल के दिन पूरा ये हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे ओम चक्षस्ताक्षक्रमोच्चर बोलिए देखिये ओम तत् ओम ओम तुर्देवितम पुरस्तात्मोच्चर बोलिए आप फिर से बोलेंगे ओम तच चक्ष देवहितम पुरस्ता, पुरस्ता छुक्रमुचरत हाँ इसमें देखिए तच चक्ष देवहितम पुरस्ता छुक्र उछुक्रमुचरत अलग अलग देखिए आप तत् चक्ष देवहितम पुरस्ताद छोक्रमो चरक अब ये अलग अलग अगर आपको तो ठीक से जैसे समझ में आ रहा है ना तो फिर आप मिलाकर के ही बोल सकते हैं मैं फिर से बोलता हूँ फिर फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे बोलिए ओम तक्षुर दे बहेतम पुरस्ताद छोक्रमु बोलिए तक्ष दे पशेम शरद शत जीवेम शरद शतम श्रृणुयाम शरद शतम यही तो बोलिए बोलिएम जीवेम शरदशत श्रृणुयाम्रम शरदशतम देना श्याम शरद बोलिए प्रब्रवाम शरद शतम देना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता भूयश्च शरद शताप बोलिए अब थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे कुल मंत्र लंबा है थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े में बोलेंगे पहले मैं फिर आप ओम तुर्दे बतम पुरस्ता छुक्रमोचरा बोलिए पश्येम शरदशत जीवेम शरदशत शिणुयाम शरदशत प्रब्रवाम भूयश्चरद शताप आप बताइए आप में से कौन उच्चारण करेंगे अच्छा काफी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए चलिए आप बोलिए हाँ रोशन जी माई दीजिए अभी तो इसको बाहर ही रखिए जब कब समाप्त हो जाएगा फिर अंदर रख लेना अब समय भी हो गया दीजिए <laughs> <laughs> वो कहते ना कि एक आदमी को यह कहा गया कि आप, आपको पन्द्रह मिनट दिए जाते हैं आप सितार पे गाना गाइए गा वो पंद्रह मिनट तक वो सितारी ठीक करता है बोले महा साहब आपका समय हो गया नीचे जाइए बात <laughs> हो तो ठीक है और कल का अपने पास एक दिन है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हम प्रयास करें ना तो बहुत अच्छी तरह आ जाए जैसे तत् चक्षुर देव हितम तत्चुर देव वैसे दे अलग करेंगे देवहितम हितम तत् देवहितम ऐसे बोलेंगे हम तत् चक्षुर देव हितम तत् देवहितम।, देवहितम और मिलाकर बोलते हैं तो तत् चक्षुर देव ऐसे बोल देते हैं और पुरस्ता छुक्र मु पुरस्ताद छुक्र मु और फिर आगे तो आप सब बोले लेंगे पश्चिम सर्द शतम तो बाकी चर्चा कल करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद